विक्रांत शॉकड रह गया उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये आदमी अचानक से इस तरह बीच सड़क पर दौड़ पड़ेगा भले ही ये सड़क थोड़ी कम चौड़ी थी लेकिन फिर भी यहाँ गाड़ियां काफी स्पीड में आ रही थी और शाम का वक्त था तो ऐसे में काफी सारा ट्रैफिक भी था ऐसे में इस तरह बीच सड़क पर जाना सुसाइड करने के बराबर ही था रोड पर ना जाने कितने कारें कितने इस अधेड़ आदमी को टक्कर मारने से बची हालांकि ये आदमी फिर भी नहीं डरा बल्कि तेजी से भागता हुआ सड़क पार करने लगा कई सारी कारों से लड़ने से बचते हुए वो अधेड़ शख्स किसी तरह सड़क पार करके दूसरी तरफ पहुंच चुका था कुछ ही सेकंड में वो आदमी सफलतापूर्वक रोड क्रॉस करके खड़ा हो गया विक्रांत उसे देखकर कर सन्न रह गया इतनी उम्र में भी ऐसी फुर्ती देखकर विक्रांत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा समझ नहीं आ रहा था की वो आदमी इतना एक्सपर्ट था या फिर उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी आखिर कोई इतनी बिजी सड़क आरोप कैसे रोड क्रॉस कर सकता है विक्रांत को लगा की ये आदमी वाकई में अपनी लाइफ को कितनी रिस्क में डाल रहा था लेकिन फिर उसको अंदाजा हुआ कि आखिर ये आदमी कातिल रिस्क तो ये लेकर आ ही रहा इसके लिए तो सड़क के इस पार भी रिस्क है और सड़क के उस पार भी रिस्क ही है रोड पार करने के बाद वो आदमी कहीं भागा नहीं बल्कि रोड के दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया वहां से वो विक्रांत को फिर से उसी नजरों से घूरने लगा जैसे उसे पहले देख रहा था उसकी आंखों में कोई डर या पकड़े जाने का खौफ नहीं दिख रहा था विक्रांत ने अब तक न जाने कितने क्रिमिनल्स को देखा है और अब तक ना जाने कितने क्रिमिनल्स को पकड़ भी चुका है लेकिन इसके जैसा शातिर और निडर आज तक उसे कोई नहीं मिला था पहले तो विक्रांत को लगा कि उसे भी रोड क्रॉस करके उस पार चले जाना चाहिए लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इस तरह से रोड पार करना खतरे से खाली नहीं है ऐसे में उस शख्स तक पहुँचने के लिए किसी दूसरे तरीके के बारे में सोच रहा था तभी विक्रांत को आगे रोड के किनारे एक साइकिल स्टैंड नजर आया विक्रांत ने पहले तो अपने दोनों हाथों को उठाकर उस आदमी को मिडिल फिंगर दिखाया इसके बाद वो टहलतावा उस साइकिल स्टैंड के पास पहुंच गया वहां पहुंचने के बाद उसने अपने टूल बार से जादुई चाबी वाले टूल को एक्टिवेट कर दिया इसके बाद उसने तुरंत ही साइकिल स्टैंड में से एक साइकिल कर लॉक ओपन दिया। विक्रांत को पता था ये आदमी बहुत तेज है और इसे पकड़ने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे इसीलिए विक्रांत ने साइकिल उठाने का सोचा क्योंकि तो साइकिल की मदद से वो न सिर्फ तेजी से इस आदमी का पीछा कर सकता बल्कि बिना अपनी एनर्जी भी बचा सकता है जब उस आदमी ने विक्रांत को साइकिल उठाते देखा तो वह सड़क के दूसरी तरफ अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हो गया मानो वो विक्रांत का स्वागत कर रहा हो विक्रांत को तो देखने में यही लगा था लेकिन उसने हाथ उठाकर कैब को रोकने के लिए इशारा किया था तुरंत ही वहाँ काले और पीले रंग की टैक्सी आकर रुक गई जिसमे वो आदमी लपक कर बैठ गया बैठने के बाद वो अधेड़ विक्रांत की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराया और फिर उसे सैल्यूट करते हुए आगे बढ़ गया विक्रांत ये देखकर दंग रह गया अभी तक वो साइकिल से उस अधेड़ के पीछे इसलिए जाना चाह रहा था क्योंकि वो अपने स्मेल डिटेक्टर से उसे ट्रैक कर पा रहा था लेकिन अब अगर वो आदमी टैक्सी से भागेगा तो फिर विक्रांत के लिए उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका स्मेल डिटेक्टर कितना भी एक्टिव क्यों ना रहे लेकिन कुछ ही देर में वो आदमी टैक्सी में बैठकर गायब हो जाएगा और उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा विक्रांत एक बार के लिए निराश हो गया था लेकिन विक्रांत ऐसा शख्स था जो कभी हार नहीं मानता था उसने अपने पैर पर ही चलते हुए उस के लेकिन कुछ दूर तक चलने के बाद ही विक्रांत को एहसास हुआ की वो इस तरह से उस टैक्सी का ज्यादा देर तक पीछा नहीं कर सकता है तो उसने रिस्क लेते हुए अपनी साइकिल को बीस सड़क पर उतार दिया आराम से रोड आरोप साइकिल उतारते ही मानो वहाँ कोहरा मच गया हो कार की तेज हॉर्न के साथ ही वहाँ पर गाड़िया इधर उधर होने लगी कुछ गाड़ियों के बीच में तो टक्कर भी हो गई, लेकिन विक्रांत ने बड़ी सावधानी रखी उसे एक भी गाड़ी ने टच नहीं किया कुछ ही सेकंड में विक्रांत रोड पार करके दूसरी तरफ पहुँच गया वहाँ पहुँचने के बाद विक्रांत फिर से उस टैक्सी के पीछे चलने लगा विक्रांत और उस टैक्सी के बीच अभी महज दस मीटर की दूरी थी विक्रांत साइकिल के पैडल पर खड़े होकर पूरी ताकत ऐसी टैक्सी का पीछा करने लगा विक्रांत खुद के और साइकिल के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश कर रहा था किसी तरह से वो टैक्सी के काफी करीब पहुंचा और फिर वो जल्दी से साइकिल से उतरकर साइकिल को उस टैक्सी से ले जाकर भिड़ा दिया धड़ाम टैक्सी से भिड़ने के बाद साइकिल जमीन पर गिर पड़ी जाहिर है कि टैक्सी ड्राइवर को जैसे ही पता चला कि उसकी गाड़ी ऐसी कुछ भिड़ा हुआ है तो उसने तुरंत ही टैक्सी को रोक साइड में खड़ा कर दिया विक्रांत की ट्रिक काम आई और वो तो पहले से ही आगे के एडवेंचर के लिए तैयार था टैक्सी के रुकते ही वो अधेड़ आदमी टैक्सी का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करने लगा वो जैसे दरवाजा खोलकर बाहर निकला तुरंत ही विक्रांत ने उस के कॉलर में हाथ डालते हुए उसे खींचकर जमीन पर गिरा दिया और फिर बैठकर विक्रांत ने उसके मुंह पर पंच करना शुरू कर दिया एक पंच दूसरा पंच विक्रांत ने अभी उसके ऊपर दो पंच ही किए थे और तीसरा पंच करने जा ही रहा था अचानक से उस अधेड़ ने विक्रांत की पीठ पर अपने घुटने को धंसाते हुए आगे की तरफ धकेल दिया और फिर बड़ी फुर्ती से वो उठकर खड़ा हो गया इसके बाद उसने फ्लिप मारते हुए विक्रांत के कंधे पर किक मार दिया विक्रांत को उम्मीद नहीं थी कि यह अधेड़ जूडो कराटे में भी इतना एक्सपर्ट हो सकता है। वैसे इस बात में कोई आश्चर्य नहीं था भला जो आदमी इतना प्रोफेशनल के लिए उसका कराटे एक्सपर्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है हालांकि विक्रांत ने भी मार्शल आर्ट्स के तीन चार धाव पेच सीख रखे थे ऐसे में उसने भी अपना रंग दिखाते हुए उस अधेड़ के ऊपर अटक करना शुरू कर दिया विक्रांत के एक्शन का तरीका थोड़ा अलग था वो जब अटैक करना शुरू करता तो फिर बिना किसी रूल रेगुलेशन के अटैक करता है विक्रांत ने आंख बंद करके इस आदमी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया फिर उसे कहाँ चोट लग रही और कहा नहीं इससे विक्रांत का कोई मतलब नहीं था ये दोनों पूरी शिद्दत से एक दूसरे से भिड़ रहे थे तभी वो टैक्सी ड्राइवर बीच में आकर बोल पड़ा हो तुम, तुम दोनों में से मेरा भाड़ा कौन देगा आ, अभी वो अपनी बात खत्म कर ही पाया था कि उस अधेड़ ने टैक्सी ड्राइवर के पेट में एक जोर की लात मार दी विक्रांत मुड़कर उस ड्राइवर को देखने लगा वो ड्राइवर पीछे जाकर अपनी टैक्सी से भिड़ गया था। इस बीच मौका से नहीं पड़ा है। ऐसे में जान बचाकर भागना ही उसे बेहतर लगा विक्रांत को जैसे एहसास हुआ कि वो फिर से भागने लगा उसने पहले तो उस ड्राइवर के पिछवाड़े पर एक जोर की लात मारते हुए कहा सा ड्राइवर किसी तरह खुद को संभाल रहा था कि विक्रांत ने उसे मारकर फिर से टैक्सी से लिपटकर खड़े रहने को मजबूर कर दिया फिर विक्रांत जोर से उस अधेड़ के पीछे भागने लगा आगे जाकर वो आदमी एक गली में घुस गया विक्रांत भी उसके पीछे पीछे अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगा ये गली काफी संकरी लग रही थी और यहाँ के मकान भी काफी जर्जर जर अवस्था में नजर आ रहे थे दरअसल ये शहर का कोई बहुत पुराना मार्केट था इस वजह से यहाँ पर काफी भीड़ भी थी वो अधेड़ आदमी भागने में भी काफी एक्सपर्ट नजर आ रहा था बड़ी फुर्ती से लोगों को अपने सामने से हटाते हुए भागा जा रहा था विक्रांत भी अपने रास्ते में आने वाली चीजों को हटाता और तोड़ता हुआ उसके पीछे बेपरवाह होकर भाग रहा था रास्ते में भागते हुए विक्रांत को एक सब्जी का ठेला दिख गया यह ठेला खाली पड़ा हुआ था और विक्रांत ने नोटिस किया कि आगे का रास्ता थोड़ा ढलान वाला है ऐसे में उसने फुर्ती दिखाते हुए इस ठेले को पहले तो आगे धकेल स्पीड पकड़वाया और फिर लपक इसके ऊपर बैठ गया विक्रांत की स्पीड अब दुग्नी हो चुकी थी कुछ ही सेकंड में वो उस अधेड़ के बिल्कुल करीब आ चुका था अब वो अपना हाथ फैलाकर उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक से वो एक दूसरी गली में छलांग तो। लगा दिया वो जमीन पर लुढ़कता हुआ गिर पड़ा लेकिन फिर बड़ी फुर्ती से वो दोबारा उठ खड़ा हुआ और उस गली की तरफ दौड़ पड़ा जिधर वो अधेड़ गया हुआ था विक्रांत फिर अपनी पूरी ताकत से उस आदमी का पीछा करने लगा आगे जाकर यह गली और संक्रिय होती जा रही थी और अंत में ये गली खत्म हो रही थी गली के दोनों तरफ बेहद जर्जर और पुराने संकरे संकरे से घर बने हुए थे उस घरों की दीवारों में से तो पेड़ भी निकलने शुरू हो गए थे उस दूर तक यू ही भागते रहने के बाद वो आदमी गली के भीतर किसी घर का दरवाजा खुला पाकर अंदर घुस गया इस घर में घुसते ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी वो अधेड़ फटाफट सीढ़ियों को चढ़ता हुआ ऊपर चला गया विक्रांत भी उसके पीछे पीछे ऊपर सीढ़ी पर चढ़ता चला गया ऊपर जाने के बाद एक और सीढ़ी थी जो की दूसरी मंजिल के छत पर जा रही थी बिना को सोचे समझे वो अधेड़ दूसरी मंजिल के छत पर भी चढ़ गया उसके पीछे पीछे भागते रहने के बाद उस अधेड़ की हिम्मत जवाब देने लगे उसकी भागने की स्पीड कम होती जा रही थी और विक्रांत इंच इंच करके उसका करीब होता जा रहा था एक छत से दूसरे छत पर तकरीबन पांच मिनट तक भागने के बाद वो आदमी आगे जाकर अचानक से रुक गया दरअसल वहाँ छत खत्म हो चुकी थी और आगे कोई फैक्ट्री थी जिसका जमीन खाली पड़ा हुआ था वो आदमी हाफता हुआ छत के किनारे पर रुक गया अब विक्रांत को भी विश्वास हो गया की तो तक फीट की दूरी पर रुक गया विक्रांत अपने घुटनों पर हाथ रखकर जोर जोर से हाफ रहा था साला अब लग रहा है सिगरेट छोड़ना पड़ेगा इतनी जल्दी हाफने लग गया विक्रांत मनी मन सोच रहा था कुछ देर तक हाफने के बाद विक्रांत उस अंधेड़ को अपने गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़ने लगा लेकिन तभी उस अधेड़ आदमी ने छत से नीचे फैक्ट्री की जमीन में छलांग लगा दिया